जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है उनका बल घट रहा है तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले हे नाथ सुनिए आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं आप बालक के वचन पर कान न कीजिए यानी उसे सुना अनसुना कर दीजिए बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव है संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते फिर उसने लक्ष्मण दे तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ अतः हे स्वामी कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात तो दास समझकर मुझ पर कीजिए जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं मुनि ने कहा हे राम क्रोध कैसे जाए अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है इसे इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ हाथ चलता नहीं क्रोध से छाती जली जाती है हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया विधाता विपरीत हो गया इससे मेरा स्वभाव बदल गया नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा आपकी कृपा रूप वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं हे मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे परशुराम जी ने कहा हे जनक देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर यानी निवास करना चाहता है इसको शीघ्र ही आंखों से ओट क्यों नहीं करते यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भर कर श्री राम जी से कहा अरे छठ तू शिव का धनुष छोड़ तोड़ उल्टा हम को ज्ञान सिखाता है तेरा ही है भाई तेरी ही सम्मति सं कटुवचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है या तो युद्ध में मेरा संतोष कर नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे अरे शिवद्रोही छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा गुनाह यानी दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रस्ता श्री रामचंद्र जी ने प्रकट रूप में कहा हे hey, मुनीश्वर क्रोध छोड़िए आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है जिस प्रकार आपका क्रोध जाए है स्वामी वही कीजिए मुझे अपना अनुचर यानी दास जानिए स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ क्रोध को त्याग दीजिए आपका यानी वीरों का सा वेश देख ही बालक ने कुछ कह डाला था वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझ बालक को क्रोध आ वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं अपने वंश यानी रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता अनजान की भूल को क्षमा कर दीजिए ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए हे नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक कहाँ मेरा राम मात्र का छोटा सा नाम और कहाँ आपका परुश सहित बड़ा नाम हे देव हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र शम, दम, तप शौच सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये नौ गुण हैं हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं हे विप्र हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा तब भृगुपति परशुराम जी कुत होकर अथवा क्रोध की हसी हंसकर बोले तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता धनुष को स्त्रुवाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं यानी यज्ञ में जलाए जाने वाली लकड़ियाँ हैं बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं जिनको मैंने इसी फरसे से काट बलि दिया है ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है धनुष तोड़ डाला इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है ऐसा अहंकार है मानव संसार को जीत कर खड़ा है श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुनि विचार कर बोलिए आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है पुराना धनुष था छूते ही टूट गया मैं किस कारण अभिमान करूं हे भृगुनाथ यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएँ देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हो यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे चाहे काल ही क्यों ना हो क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता यानी महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए परशुराम जी ने कहा हे राम हे लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह आप ही चला गया तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया वे हाथ जोड़कर वचन बोले प्रेम उनके हृदय में समाता न था हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों काम देवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के यानी मन डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए हमने इनका अपमान किया था अब कहीं ये उसका बदला न लें इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए दे। देवताओं ने नगाड़े बजाए वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए उनका मोहमय यानि अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया खूब जोर से बाजे बजने लगे सभी ने मनोहर मंगल साज साजे सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो सीता जी का भय जाता रहा वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी अब जो उचित हो सो कहिए मुनि ने कहा हे चतुर नरेश सुनो यो तो विवाह धनुष के अधीन था धनुष के टूटते ही विवाह हो गया देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे राजा ने प्रसन्न होकर कहा हे कृपालु बहुत अच्छा और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया राजा ने कहा बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धर और सुख पाकर चले उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बड़े कुशल और चतुर थे उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए हरी हरी मणियों यानी पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों यानी माणिक के फूल बनाए मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर कर ब्रह्मा का मन भी भूल गया बाँस सब हरी हरी मणियों यानी पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नागबेली यानी पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी उस नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए सोने के बौर यानी आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताके पर्दे और चवर बनाए जिसमें मरियों के अनेक सुंदर दीपक हैं उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हीन होंगी किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोगों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या पहुंचे सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी और राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसू छा गया शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई हृदय में राम और लक्ष्मण है हाथ में सुंदर चिट्ठी है राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया तब राजा दूतों को पास बैठा मन को हरने वाले मीठे वचन बोले भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं किशोर अवस्था है विश्वामित्र मुनि के साथ है तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ राजा प्रेम के वश होने से बार बार इस प्रकार कह यानी पूछ रहे हैं भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना ये प्रिय यानी प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए दूतों ने कहा हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं जो दोनों विश्व के विभूषण है आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के के के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश आगे आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे परंतु शिव के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका सारे बलवान वीर हार गए तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे शिव के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ हे महाराज सुनिए वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया हे राजन जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बलि हैं वैसे ही तेजनिधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से काँप उठते हैं हे देव आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं यानी हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं प्रेम प्रताप और वीररस में पगी हुई दूतों की वन, वन, वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निचावर देने लगे उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूँधने लगे धर्म को विचार कर यानी उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है न है और न होने का ही है हे राजन तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है अतएव डंका बजवाकर बारात सजवाओ और जल्दी चलो गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं राजा ने फिर दूसरी सब बातों का यानी जो उन्होंने दूतों के मुख से सुनी थी उनका वर्णन किया <coughs> प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया यह सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले आए तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले फिर भिक्षुकों को बुलवाकर कर करोड़ों प्रकार की निछावरे उनको दी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हूँ यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहनकर चले आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे चौदहों लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलिया सजाने लगे यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्री है तथा प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही और अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया गलियों को चतुरमा, चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए यानी चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी सोलहों श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहा विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं कहीं भाट विरुदावली यानी कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीताजी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है इससे उसमें समाकर वह उत्साह यानी आनंद चारों ओर उमड़ चला है दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा जाकर घोड़े हाथी और रथ से जल्दी ही रामचंद्र जी की भारत में चलो यह सुनते ही दोनों भाई यानी भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए भरत जी ने जब साहनी यानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी तो वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य ने कसकर घोड़े सजाए रंग, रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी यानी चाल के हैं वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हुए हैं। हैं उनके हाथों में में बाण और धनुष तथा कमर में भारी तरकस बंधे सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बाण धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियाँ सुंदर शब्द कर रही हैं वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं अगणित श्यामकरण घोड़े थे उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती अस्त्र, शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया रथों पर चढ़ चढकर बारात नगर के बाहर जुटने लगी जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर अर्थात घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां सुख से बैठने के योग्य तामजान यानी जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चल चले सब सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए मागद, सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले बहुत जातियों के खच्चर ऊट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले क्या कहार करोड़ों कावर लेकर चले उनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं थीं जिनका वर्णन कौन कर सकता है सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चल पड़े सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे हाथी गरज रहे हैं उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की ही हो रही है बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते दोनों सुंदर रथ वेश राजा दशरथ के पास ले आए जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी यानी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख कर, श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे बड़ा शोर मच गया घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइया बजने लगी घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं यानी आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक यानी मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं चतुर चकित होकर यह सब देख रहे हैं बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो दाहिनी और कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया तीनों प्रकार की यानी शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है श्रेष्ठ यानी सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर-फिर कर यानी बार-बार दिखाई दे जाती है सामने खड़ी बछड़ो को दूध पिलाती हैं। हरेनों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया क्षेमकारी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम यानी कल्याण कह रही है श्यामा बाई और पेड़ पर दिखाई पड़ी दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण में, कल्याणमय में और मनोवांचित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हिन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र संधि हैं ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया इस तरह बारात ने प्रस्थान किया घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए देखकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर यानी पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है और जहा बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए हैं बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने